संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व। का सेना सेना सेना में में प्रवेश। संजय ने कहा राजन, जब युद्ध करने के के लिए आपकी घुसा, तो अपनी सहित महाराज का पीछा करते हुए द्रोणाचार्य जी को रोकने के लिए उनके रथ पर आक्रमण किया उस समय रणत ध्रष्टुम्न और राजा वसुदान ने पांडवों की सेना को कर कहा अरे आओ आओ जल्दी दौड़ो शत्रुओं पर चोट करो जिससे कि की ऐसा करते हुए महारथी बड़े वेग से हमारे ऊपर टूट पड़े तथा उन्हें पीछे हटाने के विचार से हमने भी उन पर आक्रमण किया इसी समय सात की रथ की ओर बड़ा कोलाहल होने लगा उस महारथी के बालों की बौछारों से आपके पुत्र की सेना के सैकड़ों ने सेना के पर खड़े हुए सात वीरों को मार डाला। इसके बाद और भी अनेकों राजाओं को अपने अग्नि सदृश बाणों से यमराज के घर भेज दिया वह एक बार से सैकड़ों वीरों को और सैकड़ों बाणों से एक एक वीरों को बिंध देता था जिस समय पशुपति पशुओं का संघार करते हैं उसी प्रकार वह हाथी सवार और हाथियों को घुड़सवार और घोड़ों को तथा सारथी और के के सहित रथों को चौपट कर रहा था इस प्रकार ने की छड़ी लगा दी थी उस समय आपके सैनिकों में से किसी को भी उनके सामने जाने का साहस नहीं होता था उसकी वाण वर्षा से घायल होकर वे ऐसे डर गए थे कि उसे देखते ही मैदान छोड़कर भागने लगे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 इस पर सा ने भी आचार्य पर सात तीखे बाढ़ों से चोट की तब ने और के सही पर छोड़े। आचार्य का यह पराक्रम सात सहना सका। उसने करते हुए, दस छह और आठ बाढ़ों से घायल कर दिया इसके बाद दस बाढ़ और छोड़े तथा एक से उनके सारथी को चार से चारों घोड़ों को और एक से उनकी ध्वजा को बिथ दिया इस पर द्रोण बड़ी फुर्ती से जल के समान बाणों की की करके उसे ध्वजा और की सहित एकदम दिया। तब आचार्य ने कहा, अरे तेरा गुरु तो कायरों की तरह मेरे सामने से युद्ध करना छोड़कर भाग गया था अब मैं तो युद्ध में लगा हुआ था इतना ही, ही वह मेरी प्रतीक्षणा करने लगा अब तू तो यदि मेरे साथ युद्ध करता रहा तो जीता बचकर नहीं जा सकेगा सातिकी ने कहा ब्राह्मण आपका कल्याण हो मैं तो धर्म की आज्ञा से अर्जुन के पास ही जा रहा हूं। इसलिए यहां मेरा समय नष्ट नहीं होना चाहिए लोग तो सर्वदा अपने गुरुओं के मार्ग का ही अनुसरण करते आए हैं अतः जिस प्रकार मेरे जिस प्रकार मेरे मार्ग का ही अनुसरण जिस प्रकार मेरे गुरुजी गए हैं उसी प्रकार मैं भी अपी जाता हूँ राजन ऐसा कहकर शात द्रोणाचार्य जी को छोड़कर तुरंत ही वहां से चल दिया उसे बढ़ते रीत आचार्य को बड़ा क्रोध हुआ और वे अनेकों बाढ़ छोड़ते हुए उसके पीछे दौड़े किंतु सात पीछे न लौटा वह अपने उधर कर भागने लगी और सातिकी उसके भीतर घुस गया तो कृतवर्मा ने उसे घेरा उसे सामने आया देख सातिकी ने चार बाणों से उसके चारों घोड़ों को घायल कर दिया और फिर सोलह बाणों से उसकी छाती पर वार किया इस पर कृतवर्मा ने कुछ ही दूसरा धनुष चढ़ाया और उसे सहस्त्रों बाल कर, कर कृतवर्मा और उसके रथ को बिल्कुल ढक दिया फिर एक भंग से उसके सारथी का सिर भी उड़ा दिया सारथी न रहने से घोड़े भाग उठे इससे मा भी घबराहट में पड़ गया किंतु थोड़ी ही देर में सावधान होकर उसने स्वयं ही घोड़ों की बार बोर संभाल ली और निर्भरता पूर्वक शत्रुओं को संतप्त करने लगा इतने ही में साथ कृतवर्मा की, की सेना से निकलकर काम्बोस सेना की ओर बढ़ गया वहां भी अनेकों वीरों ने उसे आगे बढ़ने से रोका